आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी उपस्थित हैं और आप दिल्ली से हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के आप विशेष प्रेसिडेंट हैं और छप्पन देशों में विशेष रूप से आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और चौदह लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो एक, सोशल एक्टिविस्ट की जो भूमिका है वो बखूबी आप निभा रहे हैं तो आज हम लोग डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी से बात करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार खम्मा गनी जी गणी खम्मा कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हैं जी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में मुझे बताए क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है जी जी आपसे संबोधन हुआ जिस जगह पर जिस स्थान पर हमारी मुलाकात हुई है जी जी सबसे पहले तो मैं ओम शांति से शुरू करूंगा करूँगा हाँ। क्योंकि ये स्थान पवित्र स्थान है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आपके फॉलोअर्स हमारे चाहने वाले सब लोग इस नाम से संबोधन करते हैं प्रातःकाल में, में इवनिंग में मॉर्निंग में सभी सभी समय तो आ, आ, मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ मैं नेम सिंह प्रेमी मेरी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है नाइनटीन uh, एटी में जब uh, मेरा स्कूलिंग चल रहा था नौवीं पास करने के बाद दिल्ली आगमन हुआ प्रवासियों की तरह जिस तरह से बाकी मजदूर वर्ग और सब लोग uh, कैपिटल में राजधानी में आते हैं uh, उसी समय से लेकर पढ़ाई का दौर चलता रहा और उन्नीस में जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तब से लेकर के और आज तक मेरे उसी कार्यकर्ता की भूमिका को निभाते रहे जिसमें कि पॉलिटिकल uh, uh, कुछ ऐसे मामले थे जब कांग्रेस को मैंने 22-23 साल उस, उस पार्टी की सेवा की लेकिन वो पॉलिटिकल uh, पार्टी थी तो उस नाते uh, अपना आत्म uh, uh, संतुष्टि नहीं थी सेल्फ uh, सेटिस्फैक्शन नहीं बन पा रहा और उस नाते एज ए सोशल एक्टिविस्ट 2009 में इस आयाचारों की स्थापना हुई जिसमें हमें डॉक्टर जे राजेश्वर राव जो उस वक्त के uh, uh, मिनिस्ट्री में सलाहकार थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में उनका बहुत सहयोग रहा आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी जैसे सोमेश छावड़ा थे ऐसे बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा आज आई एच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का वो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉइस है जो यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग जगह रहा और यूनिवर्सल डिकलेन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसमें थर्टी आर्टिकल्स जुड़ा है वर्ल्ड वाइज जिस पर यूनाइट नेशन्स फोकस करता है उन्हीं बंदियों को लेके कर पूरी दुनिया में काम करता है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें 2012 में अगर मैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट की बात करूं, तो 17 लोग 17 युवाओं को हमने आठ महीने के संघर्ष के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है शारजा वहाँ पर जा के उन लोगों को सत्रह लोगों को फांसी की सज़ा से बचाया एक बड़ी उपलब्धि थी और हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का नहीं पता था वो तो उस मुद्दे पे काम करने के बाद उन लोगों से जेल की विजिट करने के बाद हमारा यहाँ से एक डेलीगेशन गया और उन लोगों से अंदर मिला तो पता लगा कि वहाँ के कानून के हिसाब से ब्लड मनी दे करके इन बच्चों की जान को बचाया जा सकता है तो वहाँ उन लोगों के लिए काम किया ऐसे ही दो में एक एम्प्लॉयर नेबिया लीबिया में लगभग पाँच सौ हमारा इंडियंस था एक एम्प्लॉयर के पास रोज़गार की तलाश में वहाँ गया था और उन लोगों के पासपोर्ट जब्त करके उनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा था उसमें भी हम लोगों ने इंटरप्शन किया आई ने इंटरप्ट किया और लगभग तीन महीने के संघर्ष के बाद हम साढ़े तीन सौ लोगों को वहाँ से भारत वापस लेकर करके आए उसी तरह की बात करें अगर वॉइस रेज करने का काम आई का है जो हमारा अब तक रहा है आ, उसमें अभी तीस जनवरी दो को आ, जिसे पीटीआई और बहुत सारी एजेंसीज ने कवर किया हुँ, हुँ। आ, हम लोगों ने ईरान सरकार को और उस वक्त जो अपना यूएस गवर्नमेंट के चीफ थे बाइडन जी उनको दोनों को यहाँ से अपना आवाज़ यूएन के द्वारा भिजवाया और हुँ। उसमें ये हुआ कि पूरी दुनिया में मैसेज गया कि ईरान में बाइज़ लोगों के साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं जो भी उनके साथ अत्याचार है उसको तुरंत बंद किया जाए जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हुई उसी तरह की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले साल जब कोविड का दौर था दुनिया डर के वजह से घरों में बंद थी उस दौर में आई एच को एक ऐसा मौका ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि दिल्ली सरकार जो हमारे दिल्ली में गवर्नमेंट है आम आदमी की उनकी तरफ से एक ऑफ़र आया कि चार बेड का एक कोविड केयर सेंटर आई को मिलता है और वो आप चलाएँ तो एक हॉस्पिटल के रूप में हमें गुरुद्वारा रकावगंज में काम करने का दो ढाई महीने वो मौका मिला अच्छा। जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन लोगों ने देखा कि किस तरह से सेवा की जा रही है जिसमें इसराइल के प्रधानमंत्री भी थे बिल्कुल क्योंकि वहाँ लगभग अठानवे लोग जो मणिपुर से इसराइल जाते हुए क्वारंटाइन हुए और उन लोगों को ये कोविड का पॉजिटिव लक्षण मिले तो हम लोगों ने उनकी सेवा करके उनको उनका ध्यान रख कर उन लोगों को बाजित एला, इलाज इलाज भी, भी, भी दे दिया जी तो हमारी डॉक्टर्स की टीम नर्सिंग की टीम हमारे एमटीएस स्टाफ और हमारे वॉल्टियर्स सभी लोगों ने मिलकर करके काम किया इस तरह की छोटी जो भी हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं ऐसा काम है। कर पाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर नेम सिंह जी प्रेमी आपने जैसे कि आयुष आरओ के माध्यम से ये काम शुरू किया और निश्चित तौर पे कुछ उपलब्धियाँ हैं जो एक माइलस्टोन की तरह हम सभी के बीच में आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है तो ये काम भी आपने किया है तो कई बार होता है कि हम लोग अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं और उसमें हमें जाने अनजाने हम वहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो हमें पता नहीं होता और इस वजह से हम लोग जो है कहीं ना कहीं उस ट्रैप में आ जाते हैं निश्चित तौर पे वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो है समझने की ज़रूरत है उस व्यक्ति की व्यथा और फिर वहाँ के कानून व्यवस्था और फिर हमारी कानून व्यवस्था तो इस तरह से त्रिकोणी जो नॉलेज लेकर अगर हम उनके बीच में रहते हैं तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को न्याय मिलता है जैसे आपने बताया तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आई से कैसे जुड़ना हुआ आपका और आ, किस तरह से आप इसमें जुड़े वो थोड़ा सा बताएं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एक सीनियर पर्सन थे डॉक्टर जे राजेश्वर राव जी, जो जी, उस वक्त सलाहकार थे एग, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार तो हमारा रोज मिलना जुलना होता था और मैं विश्वविद्यालय के आ, कामों में लगा हुआ था वहाँ के स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ था अच्छा, तो उस नाते बातचीत करते हुए उनका कहना था कि लोगों को मदद करने के लिए जितने प्लेटफॉर्म हैं वो पूर्ण नहीं है सरकार की जितनी भी एजेंसी हैं या जितने भी कमीशन्स हैं ओ बी सी का कमीशन है कमीशन फॉर सेडूल का शेड्यूल ट्राइब्स है आ, इसी तरह से कमीशन फॉर वोमेन है वो सब कमीशन्स भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो इस तरह से हमें आवश्यकता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे संगठन की जो लोगों को डायरेक्टली मदद मुहैया करवाए वो लीगल में हो हो चाहे धरातल पर उतर कर तो जो हमारी तीन चार लोगों की हुई, आ, में, बहुत बड़ा सहयोग <laughs> रहा और वो लेते हुए पूरी दुनिया में पहुंचाया उसकी तारीफ करता है और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे है जहाँ हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई जा चुकी है चलिए डॉक्टर नेम सिंह जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए आप आ, क्या करते हैं मैं आ, आ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं फुल टाइम एज ए मैंने जो एजुकेशन है मेरी आ, मैंने इंजीनियरिंग किया है दिल्ली से और पूरी जीवन में मात्र एक बार मैंने छः महीने का जॉब आपका एक मध्य प्रदेश में देवास जगह है जी जी वहाँ रेनवैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड एक बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पर मैं साइट इंजीनियर था इन द ईयर ऑफ नाइनटीन अच्छा तो छः महीने सात महीने जो मेरा उस सेवा रही इसके बाद फिर मैं पूरी तरह से इस काम में जुट गया और मैं जो आज भी हूँ जो भी मुझे मौका मिला है लोगों के द्वारा मिला है लोगों को मदद जो है तथा जो मेरे बस की थी वो मैं देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा चलिए मैं चाहूँगा कि आपके हॉबीज़ के बारे में भी बताइए आपकी जो इंटरेस्ट चीज़ें हैं क्या करने से आपको बेहद खुशी मिलती है हॉबीज <laughs> में जहाँ तक है मुझे आ, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे मूवी देखना पसंद है जो रियलिटी के नज़दीक हों ने मंडेला जी के ऊपर हो चाहे वो इस तरह के जो आ, युग प्रवर्तक रहे जो ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष के बाद वो सफलता हासिल की है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों लोगों को मदद पहुँची हो तो उस तरह के विचार चाहे ओंगसुई हो या मंडेला जी हों या इस तरह के जो जो लोग हैं कोफिया नान साहब हैं वो लोग एक प्रेरणा देके जाते हैं तो उस तरह की मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ और या मूवीज़ को मैं ज़रूर वाच करता हूं और मेरा ज़्यादा ध्यान ये होता है कि आज भी जब आपका ये फंक्शन अटेंड किया तो जो बात हम बहुत समय से अपने मीटिंग्स में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को रखते हैं वो आज माता जी ने दीदी जो ऊषा जी हैं उन्होंने ये बात रखी कि हम लोगों का काम सिर्फ ना सेवा करना नहीं है कि उनको बंधुआ बना के रखें तब उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दें फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें क्यों ना कि हम उससे ज्यादा बेटर होगा कि उनको उनके पाओं पे खड़ा किया जाए जिससे ये आवश्यकता ही ना पड़े कि उनको दान देना पड़े उनको ये भोजन प्रोवाइड फ्री का भोजन देना पड़ेक्टलीम डायरेक्टली टूटावर दीपल चलिए डॉक्टर नेम सिंह जी बहुत ही अच्छी भावनाएँ आपने व्यक्त किया हैं और आपकी हॉबीज़ हैं कि अच्छे लोगों की कहानियों को पढ़ना और उनके जैसा कुछ माइलस्टोन्स जो हैं संसार में इस्टैब्लिश करना एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने अभी बताया डॉक्टर नेम सिंह जी इस राजनेता वाला जो कॉन्फ्रेंस है विशेष पॉलिटिशन वाला उसको अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर इस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लाभ मिल रहा है मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आप बताइए कि दो दिन का शत्र शायद आपने अटेंड किया है कॉन्फ्रेंस का जी। तो डॉक्टर नेम सिंह जी मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए इस दो दिन में क्या फील किया है? हम लोग बहुत ही इम्प्रेस हैं हमारे सीनियर लोगों से मिलकर हमारे ऐसे माइलस्टोन इतने जितने बुजुर्ग लोग सीनियर लोग जिनके अनुभव को हम लोग आँखना चाहते हैं उस चीज़ को समझना फील करना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों को जो मदद देना चाहते हैं वो कैसे परिपूर्ण होगी उसमें बहुत सारी लोगों की बातें सुनने को मिली हैं और सब लोगों से हम प्रभावित हैं और जहाँ तक हमें अटेंड करने का सवाल है तो कहीं ना कहीं माइंड में हमारे काम करने के बाद भी ना एक पीस एक आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता होती है और वो फील मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा मिला है जब से हम हैं दो दिन से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें उस तरह की चिंता नहीं है जिस तरह का हमें वहाँ घर युग मशीनी युग जो है पूरे दिन मोबाइल पर घुसे रहना या भाग दौड़ करना या बहुत सारे लोगों को अट्रेंड करना तो ये इस दौर से निकल के उस भाग दौड़ से ना बचकर के एक पीसफुल जीवन जो है जो इंटरनल जो पीस है वो तभी आएगी जब हम लोग फील करेंगे जब लोग उस तरह के हम एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे और यहाँ के वो मुझे अच्छा लगा <laughs> चलिए आप तो देश विदेश में काम करते हैं इन सारी चीज़ों को देख कर, वर्तमान में किस जगह पर काम करने की ज़रूरत है चाहे युवा हो या व्यक्ति हो कहीं ना कहीं एक खोज तो है हम सभी का देखिए जिस तरह हमने दो दिन की कॉन्फ्रेंस में देखा है दीदी उषा ने भी वही बातें रखी हैं हम, हम किसी पॉलिटिकल अटैक्स पे किसी सत्ता पे हम उन्हें नहीं ब्लेम करना चाहेंगे लेकिन आज देश को जो आवश्यकता है युवाओं को जो एक तो ये जिस तरह से आज का युवा भटक रहा है कहीं भी पेशेंस नहीं है रोड के रोड के के केसेस बहुत सारे हैं या डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे मुद्दे बड़े हैं हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो उनके असली मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाए आज युवाओं को रोज़गार की बहुत आवश्यकता है जैसे किसी भी राज्य को अगर आप देखें आप राजस्थान को देखिए मुझे नहीं लगता कि हाँ दो करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर भी घूम रहा है क्योंकि तो सत्ता किसी की वो हमें इससे मैटर नहीं है कि आ, कौन, कौन सताबे का वेज है हमारा आप बिहार को उठा करके लीजिए आप उत्तर प्रदेश को लीजिए पूरे देश के हालात ये है कि हमारा आज लगभग सत्ताईस 28 परसेंट पूरे देश की पॉपुलेशन वो जो युवा वर्ग है टोटल खाली है और उसको एम्पावर करने की, की। ज़रूरत है उसको स्टैंड देने की ज़रूरत है चाहे वो उसे हम स्टार्टअप के द्वारा दें उसे बिजनेस के द्वारा दें या नौकरियों के द्वारा दें जहाँ तक पॉसिबल हो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वास्थ्य और आ, एजुकेशन की जिस तरह ज़िम्मेदारी लेती है उस तरह से रोजगार को भी उसमें शामिल करे कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे कि वो आ, अपने रास्ते से ना भटके किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर उसे देश के प्रति लगाव रखना चाहिए जी जी डॉक्टर नेम सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ कि इन मुद्दों पर अगर सरकार कोई भी सरकार हो अगर जैसे एजुकेशन है स्वास्थ्य है उसके साथ में अगर रोजगार भी दिया जाए तो निश्चित तौर पे काम बन सकता है और रोजगार के साथ साथ क्या आपको लगता है कि और भी कुछ देना चाहिए बाकी तो हमारे भारतीय संस्कृति जो हम पहले से नैतिक ज्ञान नैतिक शिक्षाएँ देते आए उस पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज हम पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा रुझान देख पा रहे हैं हमारे युवाओं का तो उनको अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए किन चीज़ों पे किस तरह सुबह उठ के जल्दी उठने से किस तरह के लाभ है या योग और योगा में जो फर्क है उसको वो समझ पाएं तो मुझे लगता है उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन होगा उनके लिए भविष्य उज्जवल रहेगा जी जी तो डॉक्टर नेम सिंह जी इसका मतलब है कि हम सभी को सरकार जो काम कर रही है उसमें तो हमें जुड़ जाना चाहिए जैसे कि शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य है इस पे काम हो रहा है अगर रोजगार के भी काम होते हैं उसके बावजूद भी हमें अपने खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है हम, जैसे आपने कहा कि भारतीय जो संस्कृति है हमारी सभ्यता है, है।, है उसको भी हम पूरी तरह से समझ लें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं तब जाके हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं अदरवाइज हमारे पास अगर पैसा भी आ गया रोजगार भी मिल गया लेकिन हमारे कैरेक्टर अच्छे नहीं है तो निश्चित तौर पर हम भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी जनता को मैं इतना कहूँगा कि हमारे देश जिस तरह से हम किताबों में या हम इतिहास में पढ़ते आएँ कि वह हमारा देश भारत सोने की चिड़िया है हर तरह से हर फिल्म में वो ताकतवर है हर तरह से मजबूत है और आज भी हम और देशों के कंपैरिजन में जाते हैं तो हमारा देश आ, अगर 200 देशों की बात करें तो हमारा देश आ, 70 देशों से कई ऊपर के उसमें आता है क्वालिटी में डेवलपिंग कंट्री है कंप्लीटली डेवलप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से जूझना होता है जिस तरह की अभी चार पाँच साल में जो हालात रहे हैं कोविड का दौर रहा है उससे पहले रशेशन रहा है पूरी दुनिया में तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए यही है कि आ, सरकार की जो पॉलिसीज है सरकार जिन प्रोग्राम्स को लेकर चल रही है उसमें हम लोग सहभागी बने जितनी एन हैं जितने युवा हैं जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिस तरह आपकी संस्था पूरे देशभर में काम कर रही है पूरी दुनिया में काम कर रही है उसी तरह से सरकार के सहयोगी बन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचे मैं यही कहना चाहूँगा जी जी जी चलिए मित्रों आप डॉक्टर नेम सिंह जी को सुना उनके विचारों को सुना और उनके कार्य को भी सुना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा तो चलिए जाते जाते मैं नीम सिंह सर से कहूँगा कि एक हाद कोई गीत आपके दिल के करीब हो तो एक लाइन या फिर या उस गीत का नाम बताइए <laughs> अपने लिए जिए तो क्या जिए इस लाइन इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए जी जी चलिए डॉक्टर नेम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए चलिए मित्रों आशा करूंगा कि आपको नेम सिंह जी को सुनने के बाद कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा प्रेरणा मिला होगा तो मैं चाहूँगा कि उसे अपने दिल में रखिए और जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को भी बताइए और खुश रहिए है और खुशियां बांटिए इन शुभ आशाओं के साथ एक बार फिर से डॉक्टर नेम सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कामनाएं कामना आप सुना है ये इंसान की पहचान है, ना है।, ना है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है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 साने के लिए तू थी ये दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फित्र दे इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं झुकाने के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए